गिराने लग सावन की घटाए बगिया में बिखरने लग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 इसके बाद गुरुदत्त को मौका मिला पहली बार असिस्टेंट डायरेक्टर व कोरियोग्राफर बनने का फिल्म थी उन्नीस सौ फिल्म में थे दुर्गा खोटे रेहाना और कमला कोटनेस धर्मदेव पिशोरीमल आनंद यानी देवानंद जी की यह पहली फिल्म थी जो हिंदू मुस्लिम एकता पर आधारित थी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 मेरी मेरी मेरी वाले वाले हो, हो, अपनी जब ऐसी मिला से मिला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 जो मिल खाने मैंने चुपके से मैंने चुपके से मौके से आने चुराए रे मैंने चुपके से मैंने चुपके से मौके से आने चुराए रे सरखी भाले सरखे भाले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 ओ बाबू जरा सुन ले न कियो बाबू कि पराये गांव में जरा संभल के जाना जी जरा संभल के जाना जी ओ बाबू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 गांव गुड़ गुड़ गुड़िया तू है आपत की आप पर देखी लोग ना ना, दे। दे, ना ना जरा संभल के जाना ओ बाबू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 मेरे कान में कह दो तो बाबू करो बना एक बात मेरे कान में कह दो तो बाबू करो बना जिनके घर तक जा रहे उनका क्या है नाम अरे हम तो यहाँ पर आए एक नए मुल्क में आए हम ना जाने कोई नाम था ना पता चुका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 जाना जरा संभल के जाना दी, ओ बाबू तुम बिना जान पहचान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 मत होना मतगोना चली मेहमान सभी मतगोना चली मेहमान मन से मैं से बने सोनाला तला से बना सोना तला तुम को ना बनाने न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 जल वालों के जाना जी ओ बाबू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 साबू में रत्न हर दिन साबू में रत्न मेरे बाएं हाथ का खेल मेरे बाएं हाथ का खेल कभी महीन निकलेगा देखो किस रे से खेल होगी किस रे की पोते मैं पकड़ लेगा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 पता चलेगा जब होगा जब बोगा तू के सिर चलें तो कैसे चले गए तुम्हें बता देना बता दे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 1950 में में आई बॉम्बे टॉकीज़ की फिल्म फिल्म संग्राम में। अशोक कुमार व नलिनी स्टारर इस को कई ऐसे किरदार निभाए गुरुदत्त के करियर की ये असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर आखिरी फिल्म थी इस फिल्म का आइए एक खूबसूरत गीत सुने गीत कोश में गायकों की जानकारी नहीं है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 देखो गा देखो देखो गड़बड़ा हो साल में है कुछ कुछ में है कुछ वो पुष्टाला और वो माल किन्तु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 है वो पर देती और वो माल की नज़र नज़र ऐसी मिलती है जब निलकी कली यूँ फिरती है तब एक चाबी से खुल जाता है नौ कम का गाला हो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 pop pop pop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 तेरी मर्जी ना थी ना, किराया। ना थी ना किराया की गंगा किराया रागड़ी की दिल का बंगला को समझना था दिल का बंगला था आँखों की चौकी से घुस कर दिल में मेरा डाला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 एक गरम मसाला हो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 रख दिया था जॉनी ने गुरुदत्त की एक फिल्म साहिब बीवी गुलाम को छोड़ सभी फिल्मों में थे। इसके बाद को मिली गीता बाली और की एक और फिल्म जो निर्माता के फिल्म आर्ट बैनर के तले बनी थी एंटी हीरोवानंद ने क्या खूब निभाया था इससे ऐसे किरदार फिल्मों में ज्यादा आने लगे गीता बाली के मारिया के किरदार को भी हम भूल नहीं सकते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 आज के बाद गुरुदत्त ने अपनी गुरुदत्त प्रोडक्शंस की स्थापना की फिल्म आर पार से। इस फिल्म में गुरुदत्त के साथ श्यामा और शकीला थे पर आज हम इस सफल फिल्म का एक दूसरा खूबसूरत गीत सुनेंगे इस फिल्म में भी ओपी नैयर और मजरूह की जोड़ी थी सुनते हैं गीताजी की आवाज में यह खूबसूरत गीत जो हमेशा जवान है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 से एक बेहद ही मधुर गीत हम सुनेंगे वैसे तो शमशादेगम के स्वरों को पर्दे पर गाया था अभिनेत्री रूप लक्ष्मी ने लेकिन गीत के संग संग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 जवां बेकल दिल के अरमा ऐसे में तू कहा मेरे देवर मेरे दिल में तमांत ये रात जवा बेकल दिल के अरमा ऐसे में तू कहा मेरे देवर मेरे दिल में तमां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 के के आसपास गुरुदत्त फिल्म्स बैनर तले दो-दो फिल्में बन रही थीं। पहली जो फिल्म थी, उसमें गुरु ने अपने दोस्त बार साइन किया था तेलगु फिल्म रोजुल आइटम सॉन्ग से चर्चित हुई अभिनेत्री वहीदा रहमान को इस फिल्म का निर्देशन गुरु ने राजखोसला को दिया था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 तुन तुन भी थे। इस फिल्म का एक शाकार गीत गुरु वहीदा पर फिल्माया गया था, जिसे हम अब सुनेंगे। ओपी नायर के संगीत में इस गीत को लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने और क्या जादू है इस गीत में मोहम्मद रफी गीता दत्त ने इस गीत में जो कमाल किया है वो हम कभी नहीं भूल सकते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 हो या फ हो जो भी हो तुम खुदा की पसम लाजवाब हो चौदमी का चांद हो या फ हो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 जो भी हो तुम खुदा की पसम लाजवाब हो चौधवी का चांद हो जुल हैं जैसे कांधों पे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 बादल झुके हुए आंखें आज से म्याले भरे हुए मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो चौदह का चांद हो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 हुआ कबल या जिंदगी के छेड़ी हुई गजल जाने बाहर तुम किसी ख़्वाब हो चौधवी का चांद हो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 के बिजलियां दे तुम्हारी राह हम करती है कह कशां दुनिया हुसन का तुम ही शबाब हो चौदमी का चाद हो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 आफताब हो जो भी हो तुम खुदा की पसम लाजवाब हो चौधरी का चांद हो अगले कुछ सालों में निर्माण के साथ साथ गुरुव्रत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 कर करे सजन घुंग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 सम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 आजकल आप देखते हैं कि कई फिल्में तेलुगु या तमिल फिल्मों की रीमेक होती हैं, पर यह एक नई चीज नहीं है ने भी उस के बैनर तले बनी थी। ये थी फिल्म बहुरानी जो आधारित थी तेलगु फिल्म अर्धांगी पर जो एक जमींदार के दो बेटों और पत्नी के इर्द गिर्द घूमती है इस फिल्म के तो कई रीमेक बने हैं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 न yeah.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 नंदी मैना पहने मैंना पहने कितनी भाली गहने इतनी हल्की नचनी डाले मोटी हथनी कुत्ता मुंहो चाते कुत्ता मुँह तो चाते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 या में काटे बगला बाँधे साड़ी या बल में दे दाड़ी ये सोचना पीछा छोड़े तब तक कोई माथा फोड़े या पूछ के आओ घोड़े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 कि नहीं होती है जिद इतनी देखो हमें तुमसे है प्रीत कितनी आज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 राज तो के मुला पात्र बस कभी कभी ऐसे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 it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 के बाद 1964 में आई मीना गुरु स्टारर सांज और सवेरा, जिसका निर्देशन किया था मशहूर निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने इसमें गुरुदत्त ने एक डॉक्टर की भूमिका निभाई थी इस समय गुरुदत्त कई फिल्में कर रहे थे एक और वे बाहरें फिर भी आएंगी का निर्माण कर रहे थे जिसमें उनके साथ माला सिन्हा और तनुजा आने वाले थे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 गुरुदत्त की आखिरी रिलीज फिल्म साबित हुई आइए इस फिल्म का गीत सुने शंकर जयकिशन के संगीत में मोहम्मद रफी और आशा ने हसरत जयपुरी के लिखे गीत को गाया है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 जन्म से अंधेरा तेरी राहों में ये बात कब ती भला मत भरी बहार के डोले में तुमको लाई है के आज सारी खुदाई है मेरी बाहों में चला गया गम कब अंधेरा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 I made it.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 साल पहले गुरु की दो फिल्में गौरी और राज शुरू होते ही बंद हो हो गई इसके अलावा उस दौर की टॉप हीरोइन साधना के साथ फिल्म पिकनिक में भी भी काम कर रहे थे, जिसकी आधी शूटिंग संपूर्ण भी हो चुकी थी यह फिल्म भी अधूरी ही रह गई इसके दो गीतों के अंश 1983 की फिल्म ही फिल्म पिक्चर में शामिल थे जो कई अधूरी फिल्मों को एक कहानी में जोड़कर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 जो जो ले दुकान है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 उताफी है वह के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 है जो इधर भी है उधर भी वो कसक काफी है अब हमें और सहारों की जरूरत क्या है आप तक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 ते हुए चेहरे की चमक काफी है मुझको चांदों सितारों की जरूरत क्या है सितारों